महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टात्रिशदतमोध्याय युधिष्ठि का युवराज पद पर अभिषेक पांडवों के शौर्य कृति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता वाच व सम्पावाच ततः संवत्ते राज्याय पार्थिव स्थापित धृतराष्ट्रेण पांडपुत्रो युधिष्ठि धृतस्थैर्य सहिष्णुता तथा जवाद धृत्यानाथम तथा स्थिर सौहृदात् वह सम्पाजी कहते हैं राजन तदनंतर एक वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडव पुत्र युधिष्ठिर को धृति स्थिरता सहिष्णुता दयालुता सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया ततो दीर्घेण कालीन कु पुत्र युधिष्ठि ऋतुरतर दधे की शील वृत्त समाधि इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील अर्थात उत्तम स्वभाव वृत्त अर्था अर्थात सदाचार एवं सदव्यवहार तथा समाधि अर्थात मनोयोग पूर्वक प्रजापालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कृति को भी झक दिया अशुद्धे गदा युद्धे रथ युद्धे च पांडव संकर्षा शिक्षत वही सस्व शिक्षा विक्रोध पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्गयुद्ध गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे समिक्षो भीमस्तुम्सन समोह बले पराक्रमेण सम्पन्नो भ्रातृणाम अचर धसे शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा दिमत्सेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे प्रगाढ़ लाघवे वे धने तथा चुनना चल भल्ला विपाठा चव ऋजो वक्र विशाला प्रयोगता फालगुनोवत लाघवेश सौष्ठे च नान्य कस्ते के व्यवस्थित ततो के कौरव अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में हाथों की फूर्ति में और लक्ष्य को बांधने में बड़े चतुर निकले वे चूर, नाराज भल्ल आदि विपाठ नामक रिजु वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फूर्ति और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा छण को कहते हैं जिसके बगल में तेज धार होती है जैसे नाई का छुरा नारा सीधे बाण को कहते हैं जिसका अग्र भाग तीखा होता है भल्ल उस बाण को कहते हैं जिसकी नोक का पिछला भाग चौड़ा और नोकदार होता है चौथा विपाठ नामक बाण की आकृति खंती की भांति होती है यह दूसरे बाणों से बड़ा होता है उपर्युक्त बाणों में छूर और नाराज सीधा है टेढ़ा है और विपाठ विशाल है अगस्त्य धनुर्भे शिष्यों मम गुरु पर पुरा अग्निभेश ख्या शिष्योस्मी भारत तीर्थ तीर्थम गमयत अहमेत मुद्यत तपसा यहां अमोघम्रभ अस्त्रं ब्रह्मशिरो ना यदे पृथ्वी दरता गुरुना चोक्त न मनुष्येद भारद्वाज भी मोक्वीज प्रभो तया प्राप्त मितंबी दिव्य न्योति समयस्तु तया तो तो रक्षो मुनिष्टो विषापते आचार्य दक्षिणा हम दे ग्रामस्य से भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी मैं उन्हें महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ एक पात्र अर्थात गुरु से दूसरे सुयोग्य शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशी नामक अस्त्र प्रदान किया जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था वह अमोग अस्त्र वद्र के समान प्रकाशमान है उसमें समूचे पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था शक्तिशाली भरद्वाज तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना मनुष्यतर प्राणियों में भी जो अल्प अल्पवीर हो उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना वीर अर्जुन इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता राजकुमार इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो ददा ते प्रतिज्ञा ते फाल युद्धे हम प्रतिब्यो युद्धमान घ तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की अवश्य जूंगा उनके योग कहने पर गुरु द्रोण बोले निष्पाप अर्जुन यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम अवश्य मेरा सामना करना तथेतिथ प्रतिय द्रोणा कुरपुंग उपस्य चरण सद्युतरा दिशं यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया स्वभागम छम दो महिंसागर में खलाम अर्जुन से समोलो के नासिक धनुर्धर इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब और अपने आप ही जबात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धन नहीं है गदा युद्धेश युद्धे चुे च पांडव पारगस् धनुर्युद्धे बभुवाथ धनंजय पांडुनंदन धनंजय गदा खड्ग रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए नेतिमा सकला नेतिम विभुराधिपते सदा अवाप्य सहदेवी भ्रातना वृतते भते दूड़े ननीत भ्रातृण नकुल प्रिय चेत्रोधि साम बभुवा तीरथोधि तो सहदेव ही उस समय द्रोण के रूप में और तीन देवताओं के आचार बृहस्पति से संपूर्ण नित्यशास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन अनुकूल होकर रहते थे नकुल ने भी द्रोणाचार से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी वे अपने भाइयों को बहुत प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी वे अति अतिरथी वीर कहे जाते थे त्रिवर्षकृति यज्ञस्तु गंधर्वाणाम उपलब्धे अर्जुन प्रमुख पार्थ सौवीर सम न स सा कसे कर्तुम यम पाण्डुरपिवीर सोर्जुने न समी तो राजा से यवनाधिप सौवीर देश का राजा जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार तीन वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में न ला सके थे उस यमन देश यूनान के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया अतीब बल संपन्न सदा मे कुरून प्रति निपुलो नाम सौ वीर सस्थ पार्सेन धीमता दत्ता मित्र की ख्यात संग्रामे कृत सुमित्रम नाम सौवीरम अर्जुनो दमय जो अत्यंत बली तथा कौरवों के प्रति सदा सदाभिमान एवं उद्दंडता पूर्ण बर्ताव करने वाला था वह सौवीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से संग्राम भूमि में मारा गया जो सदा युद्ध के लिए जिन संकल्प किए रहता था जिसे लोग दत्त मित्र के नाम से जानते थे उस सौवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया भीमसेन असहायच रथा नाम युतम चय अर्जुन समरे प्रात्यान सर्वाने कथ हो जयत इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा दस हजार रथियों को जीत लिया तथई वही ग्वा दक्षिणामजे स्थिर धनोगम धनौघम प्रापयामा सकराष्ट्रम धनंजय इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरदेश की राजधानी में धन की राशि पहुँचाई एवं सर्वे महात्मान। पांडवा मनुजोत्तम पर राष्ट्रीय निर्जि स्वराष्ट्रम वृथो पुरा जन्मे इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की तथो मलमति धनि दूषित सहसा भाव धृतराष्ट्रस्त पाण्डुषु सचिंता परम ओ राजा नाम भन्न सी तब दृढ़तापूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी यी महाभारती आदि परवणि संभव परवणि धृतराष्ट्रचितायाम अष्टिंशत अधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र की चिंता विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ